उपनिषद सदगुरु ओषो के अमृत प्रवचन एवं ध्यान ट्रैक 24 प्रार्थना में छिपी कु प्रार्थना अकेली एक घटना है जिसमें आदमी पूरा डूब पाता है पूरा जिसमें कुछ भी बाहर से रह जाता प्रार्थना करने वाला भी बाहर से इसने रह जाता तभी प्रार्थना पूरी होती।, होती अगर प्रार्थना करने वाला मौजूद है और प्रार्थना आप कर रहे हैं तो प्रार्थना एक बाहरी कृत्य है वो आपको छुएगा नहीं आप अछूते रह जाएंगे लेकिन प्रार्थना इतनी गहरी हो जाती है हो सकती है कि प्रार्थना करने वाला पीछे बचता ही नहीं प्रार्थना ही बचती है तब उस प्रार्थना के आंदोलन में उस प्रार्थना के कंपन में घटना घटती है और सनमार्ग की यात्रा शुरू हो जाती है रुख बदल जाता है नीचे की यात्रा की तरफ से चेहरा फिर जाता है ऊपर की तरफ चेहरा हो जाता है। अग्नि को इसीलिए पुकारते हैं कि वो ऊर्धामी है अग्नि को इसीलिए पुकारते हैं कि वो अशुद्धि को जला देने वाली है अग्नि को इसीलिए पुकारते हैं कि वो उसमें कोई अस्मिता नहीं है वो बहुत जल्दी आकाश में लीन हो जाती है जब कोई प्रार्थना से भरता है पूरा तो अग्नि की एक लपट बन जाता है ए फ्लेम और एक ऐसी लपट जिसमें धुआं नहीं होता पहले तो होता है पहले जब कोई प्रार्थना शुरू करता है तो अग्नि सीधी नहीं होती धुआं बहुत होता है क्योंकि ईंधन हमारा बड़ा गीला होता है जितनी ज्यादा वासनाएं होती हैं उतना ईंधन गीला होता है जिससे लकड़ी पे पानी पड़ा आग लग भी जाए तो धुआं दुण ही धुआं पैदा होता है इसलिए घबरा मत जाना प्रार्थना की यात्रा पर निकले व्यक्ति को पहले अग्नि का साक्षात्कार नहीं होता धुएं का ही साक्षात्कार होता है क्योंकि हमारे पास ईंधन बहुत गीला है इसलिए दूसरी बात ऋषि ने उसमें कही है कि मेरे पिछले किए हुए कर्म उनको भी तू जला दे क्योंकि वे पिछले किए हुए कर्म ही हमारा ईंधन है और वे बड़े गीले हैं कर्म सूखा कब होता है और गीला कब होता है किस कर्म को गीला कहें और किस कर्म को सूखा कहें सूखा कर्म अगर हो तो ऊपर की यात्रा बड़ी आसान हो जाती है क्योंकि वो ठीक ईंधन बन जाता है और गीला कर्म अगर हो तो ऊपर की यात्रा मुश्किल हो जाती है क्योंकि गीला ईंधन कैसे जले धुआं ही पैदा होता है सूखा कर्म क्या है गीला कर्म क्या है जिस कर्म को करके आप उसके बिल्कुल बाहर हो जाते वो कर्म सूखा होता जिस कर्म को करके भी आप उसके भीतर जुड़े रह जाते हैं गीला होता है। जिस कर्म को करते समय आप साक्षी हो पाते हैं विटनेस हो पाते वो वह सूखा हो जाता और जिस कर्म को करते वक्त आप साक्षी नहीं हो पाते कर्ता बन जाते वो गीला हो जाता जिस कर्म के करते वक्त अहंकार खड़ा हो जाता और कहता मैं कर रहा हूं कर्म गीला हो जाता है। जिस कर्म को करते वक्त आप कहते हैं परमात्मा करवा रहा है प्रकृति करवा रही है मैं तो देख रहा हूं ऐसा कहते ही नहीं ऐसा जानते हैं ऐसा जीते हैं ऐसा अनुभव करते हैं तो कर्म सुखा हो जाता है। जिनके पास सुख सुखे कर्मों का ईंधन है उनकी जीवन की ज्योति उनकी जीवन की लपट तत्काल ब्रह्म में छलांग लगा लेती जिनके पास गीले कर्मों का ईंधन है उन्हें कठिनाई होती ऋषि जानता है कि बहुत कर्म गीले बहुत कर्म गीले हम सबके बहुत कर्म गीले तो एक तो कर्म को सूखा करने की कोशिश करना क्योंकि अकेली प्रार्थना से कुछ भी ना होगा कर्म को सूखा करने की कोशिश करना अतीत के कर्मों से भी अपने अहंकार को तोड़ लेना आज के कर्मों से तो तोड़ ही डालना आने वाले कल के कर्मों से तो अपने को जोड़ना ही मत तो कर्म सूखे हो जाएंगे और अगर प्रार्थना की लपट जोर से पकड़ ले तो प्रार्थना की अग्नि उन्हें जला देगी बस मूत कर देगी लेकिन आप ये स्मरण सदा ही रखना कि कोई और आके आपकी प्रार्थना को पूरा नहीं कर जाएगा आपकी प्रार्थना के करने नहीं आप बदल जाते हैं प्रार्थना करना ही रूपांतरण है रूपांतरण पीछे से आता नहीं प्रार्थना में ही फलित हो जाता है इसलिए प्रार्थना का फल मत देखना प्रार्थना स्वयं फल है प्रार्थना करके चुपचाप भूल जाना प्रार्थना स्वयं ही फले आप कर सके यही बड़ी बात है लेकिन हमारे ख्याल गलत है हम सोचते हैं कि प्रार्थना कर दी हमने अब कोई प्रार्थना को पूरा करेगा तो अब हमें प्रतीक्षा करनी हमने कह दिया अब हमें प्रतीक्षा करनी प्रार्थना बहुत जीवंत क्रिया है आग ही जैसी प्रार्थना के तीन पहलू हैं वो मैं आपको कह दू तभी ख्याल में आ सकेगा एक जब आप प्रार्थना करते हैं तब आप अहंकार को विदा देते हैं क्योंकि तो अहंकार के रहते प्रार्थना नहीं हो सकती जब ऋषि कहता है हे अग्नि हे देवता मुझे सन्मार्ग दिखाओ, क्योंकि मुझे कुछ पता नहीं है तब उसने अपने अहंकार को विदा दे दी तो जब तक आपका अहंकार है आप प्रार्थना ना कर पाएंगे जब आप प्रार्थना करेंगे तब आपको अहंकार को विदा देनी पड़ेगी प्रार्थना अपनी ह्यूमिलिटी अपनी विनम्रता की पूर्ण स्वीकृति है आप प्रार्थना नहीं कर सकते प्रार्थना करने में आपको मिटना पड़ेगा आप मिटेंगे तो ही प्रार्थना हो सकेगी तो पहली बात प्रार्थना करना इस बात की सूचना है कि मैं अपनी हम्बलनेस को अपनी विनम्रता को स्वीकार करता हूँ अपनी असहाय अवस्था को हेल्पलेसनेस को स्वीकार करता हूँ मैं कहता हूं कि मुझसे कुछ नहीं हो सकता मैं घोषणा करता हूं कि मैं कुछ भी करने में समर्थ नहीं मैं अंगीकार करता हूं कि जो भी मैंने किया वो नीचे ले गया जो भी मैंने किया उससे मैं उलझा और उलझन में पड़ा मेरा किया हुआ ही मेरा नरक बन गया है। मेरे किए हुए कर्मों के जाल नहीं मेरे ऊपर छाती पर पत्थर रख दिए अब मैं और नहीं करता अब मैं कहता हूं हे देवता हे प्रभु अब तू ही कर अब तू मुझे ले चल फिर भी मैं कहता हूं कि इसका यह मतलब नहीं कि देवता आपको ले जाएगा यह प्रार्थना ही अगर पूरे हृदय से की गई और अहंकार निशेष हो गया तो ले जाएगी ये प्रार्थना ही ले जाएगी तो पहला सूत्र अहंकार नहीं दूसरा सूत्र अपने पर भरोसा बहुत कर लिया एक आदमी किसी फकीर के पास जाके एक हार्ट के पास जाके कह रहा था एक हार्ट से कह रहा था कि आई एम ए सेल्फ मेड मैन मैं ऐसा आदमी हूं जिसने खुद ही अपने को निर्मित किया है एक हार्ट ने उसकी बात सुनी आकाश की तरफ हाथ जोड़े और कहा हे परमात्मा बहुत सी जिम्मेदारियों से तू मुक्त हो गया यू आर फ्रीड ऑफ मच रिस्पॉन्सिबिलिटी यह आदमी सेल्फ मेड है यह अच्छा है मैं तुम्हें यही सोच रहा था कि भगवान ऐसे ऐसे आदमी तू कैसे बना देता लेकिन तू सेल्फ मेड है तेरी बड़ी कृपा है कम से कम भगवान अपराधी होने से बच गए नहीं तो जुम्मा भगवान पे ही जाता हम सब अपने पे बहुत भरोसा करते हैं हमें से अधिक लोग अपने को सेल्फ मेड मानते अपनों को सेल्फ मेड मानना अपने को अपने द्वारा निर्मित मानना वैसे ही है जैसे कोई अपना बाप होने की कोशिश करे है। करते हैं सभी लोग पूरी जिंदगी यही चेष्टा है कि हम सिद्ध कर दें हम अपने बाप हैं। या ऐसी चेष्टा है कि कोई अपने जूते के बंद को पकड़ के अपने को उठाने की कोशिश करे करते हैं हम सब थक जाते हैं बंद टूट जाते हैं हाथ पैर टूट जाते हैं कोई उठा नहीं पाता अपने को जूते के बंद से पकड़ के अपने को उठाना लेकिन ये अपने पर भरोसा छोड़ना प्रार्थना है छोड़ें ये भरोसा कि मैं खुद ही उठा लूंगा छोड़ें ये भरोसा कि, ये कि मैं खुद ही उठा लूंगा छोड़ें ये भरोसा कि मैं खुद ही खोज लूंगा छोड़ें ये भरोसा कि सन्मार्ग मैं बना लूंगा मैं पहुंच जाऊंगा छोड़ें ये भरोसा कि मंदिर की यात्रा मुझसे हो सकती फिर भी मैं कहता हूं यात्रा आपसे ही होगी कोई और यात्रा करवाने वाला नहीं लेकिन इस भरोसे के छोड़ते ही यात्रा शुरू हो जाती ये भरोसा ही बाधा है जटिल मालूम पड़ेगा थोड़ा सा जटिल जरा भी नहीं ये भरोसा ही बाधा है ये अपने पे भरोसा छोड़ें और अपने पे भरोसा छोड़ते ही आपकी ऊर्जा मुक्त हो जाती अपने पे भरोसा छोड़ते ही आपकी ऊर्जा परमात्मा प्रतिष्ठित हो जाती अपने पे भरोसा छोड़ते चोर। चोर। ही आप ही देवता हो जाते हैं अपने पर भरोसा छोड़ते ही कोई और अग्नि देवता नहीं जो आपको ले जाएगा आपके ही भीतर छिपी हुई अग्नि काफी है आपके भीतर ही दिव्यता काफी छिपी है वही यात्रा शुरू कर देगी लेकिन जितना अहंकार उतनी ही वो दिव्यता संकुचित हो जाती जितना अहंकार उतनी ही उस दिव्यता को मार्ग नहीं मिलता जितना अहंकार उतनी ही द्वार दरवाजे बंद जितना अहंकार उतनी ही वो दिव्यता लाख उपाय करे तो ऊपर नहीं जा सकती क्योंकि अहंकार पत्थर की तरह गले में लटका होता है और अहंकार डुबाता है नदी में छोड़ें भरोसा उस पत्थर को जिसको गले में बांधे हैं उसे अलग करें आप तैर जाएंगे आप ही तैर जाएंगे कभी आपने देखा नदी में एक बड़ी अद्भुत घटना घटती लेकिन हम अंधे हम कुछ देखते नहीं नदी में जिंदा आदमी डूब जाते हैं मुर्दा तैर जाते हैं मुर्दा बड़ा अद्भुत जिंदा तो डूब गया और मुर्दा ऊपर मुर्दे को जरूर कोई सीक्रेट पता है जो जिंदे को पता नहीं कोई राज कोई रहस्य कोई कुंजी तैरने की पानी की छाती पर होने की न डूबने की मुर्दे को डुबाया नदी तो हम जाने मुर्दे को कोई नदी नहीं डुबा पाती बड़े बड़े सागर नहीं डुबा पाते, मुर्दा लहरों पर आ जाता है राज क्या है मुर्दे को कौन सी बात पता है जो जिंदों को पता नहीं मुर्दे को कुछ पता नहीं है सिर्फ मुर्दा नहीं है वही राज है और जब कोई जिंदा रहते हुए मुर्दे की तरह हो जाता है तो डूबना असंभव नीचे उतरना असंभव तैर जाता है कोई देवता नहीं तैरा जाता आपके अहंकार का पत्थर ही हट जाता है तो आप हल्के हो जाते वेटलेस हो जाते निर्भर हो जाते फिर कोई डुबाए भी तो कैसे डुबाए? डूबते हम अपने हाथों से अपने पर भरोसा ही डुबाता है अपने अहंकार का ही आग्रह डुबाता है मैं ही सब कर लूंगा बस यात्रा हो गई नरक की एक ही यात्रा हो पाएगी नरक पहुंच जाएंगे इसलिए ये प्रार्थनाएं बड़ी अद्भुत है ध्यान रहे मेरी अपनी कठिनाई जब मैं इस ऋषि की प्रार्थना को अद्भुत कहता हूं तो आप जो प्रार्थनाएं घरों में करते रहते हैं चाहे ईटावास्य पढ़ ही करते हो उनको अद्भुत नहीं कह रहा हूं बिल्कुल बोकस अग्नि जलाए हुए लोग बैठे हैं हवन कीर्तन कर रहे हैं बिल्कुल नॉन सेंस कोई अर्थ नहीं कोई अभिप्राय नहीं क्योंकि कहीं भी तो वो जो अग्नि को जला के बैठा वो आदमी रूपांतरित नहीं होता वही तो प्रमाण है और तो कोई प्रमाण नहीं वो जिंदगी भर से एक आदमी हवन कर रहा है चालीस साल से हवन कर रहा है वो आदमी वही कवन कहीं कोई फर्क नहीं पड़ा हवन हुआ ही नहीं ये आदमी रोज मंदिर जा रहा है मस्जिद जा रहा है रोज प्रार्थना कर रहा है रोज आ रहा है, है। आदमी वही का वही मस्जिद को भला थोड़ा बहुत नुकसान पहुंचा हो उनको कोई नुकसान नहीं हो मस्जिद भला उनसे डरने लगी हो कि ये सज्जन चौबीस चालीस साल से परेशान कर रहे हैं लेकिन वो जरा परेशान नहीं वो वही क्यों वही नहीं प्रार्थना हो नहीं रही मस्जिद में प्रवेश नहीं हो रहा मंदिर में प्रवेश नहीं हो रहा वो प्रवेश इतना स्थूल नहीं है जैसा हम सोचते हैं। ऋषि की प्रार्थना को मैं कह रहा हूं कि सार्थक है बड़ी विनम्र है बड़ी सरल है बड़ी सहज है हे अग्नि ले चल मुझे सन्मार्ग पर क्योंकि मुझे पता नहीं बस इतना जो कह सके पूरे भाव से हे आकाश ले चल मुझे निराकार की तरफ क्योंकि मुझे पता नहीं और अचानक आप पाएंगे कि मार्ग खुल गया जिसने कहा मुझे पता नहीं उसके ज्ञान का मार्ग खुला जिसने कहा मैं अज्ञानी हूं उसने ज्ञान की तरफ पहला कदम उठाया जिसने कहा मैं ज्ञानी हूं उसमें कहीं और थोड़ा रंधवंद रही हो मकान में कोई छेद में रहा हो जहां से रोशनी आ जाए उसको भी बंद किया ार्थना सिर्फ अपने अज्ञान की स्वीकृति है सिर्फ अज्ञान की ही नहीं असहाय अवस्था की भी अज्ञान ही नहीं बड़े असहाय कोई कुल नहीं दिखता कोई किनारा नहीं दिखता कोई नाव नहीं दिखती कुछ नहीं दिखता सागर अनंत दिखता है गहराई भयंकर है सामर्थ नहीं है बिल्कुल आंख बंद करके समझे चले जाते हैं कि नाव में है कागज की नाव है आंख बंद करके समझे चले जाते हैं कि ठीक है सब तट पे खड़े हैं बड़ी असहाय है बिल्कुल हेल्पलेस है प्रार्थना में अज्ञान की स्वीकृति है साथ ही स्वीकृति है इस बात की कि मैं असहाय हूं कोई उपाय नहीं निरुपाय हूं और जिसने ये की घोषणा की मैं निरुपाय हूं उसके हाथ आया उपाय है ये निरुपाय होने की घोषणा ही उपाय है ये असहाय होने की पूर्ण स्वीकृति ही परम सहारे को उपलब्ध हो जाना है, जिसने छोड़ा अपने को उसने पाया प्रभु को जिसने कहा अब से तू ही चला तो मैं चलूंगा तू ही उठा तो मैं उठूंगा अब तू जहां ले जाया वहीं मैं जाऊंगा जिसने इतनी सरलता से अनकंडीशनल बेसर समर्पण से सरेंडर से अनंत के प्रति ज्ञापन किया उसके भीतर का द्वार खोला ये प्रार्थनाएं द्वार खोलने की कुंजियां ये बड़ी छोटी छोटी प्रार्थनाएं बड़ी गहरी ये बड़ी दूरगामी इस प्रार्थना को स्मरण रखे उठते बैठते सोते चलते क्षण भर को मौका मिले तो कहें अपने से नहीं कुछ जानता हूं असहाय हूं प्रभु तू ले चल फिर भी मैं कहता हूं जोर दे कहता हूं कि कोई आपको ले जाने वाला नहीं आएगा लेकिन ये प्रार्थना आपको ले जाएगी आप ही समर्थ हो जाएंगे प्रार्थना के करते ही प्रार्थना शक्ति बड़ी महत् शक्ति है छोटे से अणु में अगर विराट ऊर्जा छिपी है तो छोटी सी छोटी सी प्रार्थना में अनंत अणुओं से भी ज्यादा विराट ऊर्जा छिपी है। करें और देखें तत्क्षण परिणाम है तत्क्षण एकदम हल्के हो जाएंगे पंख निकल आएंगे वो उड़ने की तैयारी हो जाएगी भार गया भार है ही हमारे अस्मिता में अहंकार में ईगो में और हम ऐसे कुशल हैं कि हम प्रार्थना तक से अहंकार को भर लेते देखिए मंदिर एक आदमी प्रार्थना करके लौटता है तो चारों तरफ देखता लौटता है कि पापी जा रहे हैं क्योंकि वो प्रार्थना करके आ रहा है। मोहम्मद एक दिन एक युवक को कहे कि कभी मेरे साथ प्रार्थना को चल मोहम्मद ने कहा था तो वो टाल ना सका जैसे कि मैं आपसे कभी कहता हूं कुछ तो आप नहीं डाल पाते नहीं डाल सका मोहम्मद ने कहा सोचा कि चलो नहीं मानता चले चले पहुंच गया सुबह मोहम्मद तो नमाज में खड़े हो गए वो भी अपना कुछ कुछ गुनगुन -गुन करता रहा खड़ा होकर गुनगुन ही कर सकता था मोहम्मद बड़े बेचैन हुए कि इस आदमी को गलत लिया ले है लेकिन कोई उपाय न था नमाज पूरी की वापस लौटे सुबह का वक्त गर्मी के दिन है लोग अभी भी सोए हुए उस युवक ने मोहम्मद से कहा देखते हैं हजरत इन लोगों का क्या होगा नमाज का वक्त अभी तक बिस्तरों पे पड़े क्या ख्याल है आपका ये लोग नर्क जाएंगे मोहम्मद ने कहा भाई ये कहां जाएंगे मुझे पता नहीं मुझे वापस मस्जिद जाना तो क्या हो गया आपको उन्होंने कहा मेरी पहली नमाज तो बेकार गई तुझे मैंने नुकसान पहुंचाया तुझे मैंने नुकसान पहुंचाया नमाज नहीं करने के पहले तू कम से विनम कम विनम्र था कम से कम इनको पापी नहीं समझता था ये तो और पद्र हो गए तू मुझे माफ कर और दोबारा मस्जिद मताना और मैं जहां फिर से नमाज पढ़ू वो पहली नमाज तो बेकार गई मैंने तुझे नुकसान पहुंचाया तेरी अकड़ और भारी हुई प्रार्थना से अकड़ टूटनी चाहिए तो वो और भारी हो गई तिलक चंदन वंदन लगा के देखा आदमी कैसा अकड़ के चलता है छोटी मोटी बढ़ा के देखा आदमी जैसे परमात्मा से कोई लाइसेंस उनको मिल गया वो कुछ सगे संबंधी हो गए अब वो भाई भतीजों में उनकी गिनती है परमात्मा की अब सारी दुनिया को नरक भेजे बिना नहीं मानेंगे प्रार्थना भी अहंकार को भर जाती है तो आदमी अद्भुत है चालांकी की कोई सीमा नहीं है प्रार्थना की शर्त अहंकार विसर्जन है धार्मिक आदमी कह भी ना सकेगा अपने मुंह से कि मैं धार्मिक हूं क्योंकि इतने अधर्म का उसे बोध होगा अपने में कि वो कहेगा मुझसे अधार्मिक और कौन धार्मिक आदमी कह भी ना सकेगा कि मैं आत्मा हूं क्योंकि पुण्य में भी उसे पाप की रेखा दिखा दिखाई पड़ेगी वह अहंकार खड़ा हुआ दिखाई पड़ेगा वो कहेगा मुझसे पापी और कौन इसलिए वो ऋषि कहता है कि न मालूम कितने कर्म किए हैं जो भारी पड़ेंगे न मालूम कितने पाप किए हैं जो भारी पड़ेंगे योग तो मैं बिल्कुल नहीं हूं पात्र तो मैं बिल्कुल नहीं हूं दावेदार में हो नहीं सकता क्लेम में कर नहीं सकता कि मुझे मिल जाए सिर्फ प्रार्थना कर सकता हूं ध्यान रहे इसलिए तीसरा सूत्र आपसे कहता हूं प्रार्थना दावा नहीं क्लेम नहीं पात्रता की घोषणा नहीं अपात्रता की स्वीकृति मैं कुछ हकदार हूं ऐसा भाव भी आ गया तो प्रार्थना विशाप्त हो गई मैं हकदार तो बिल्कुल नहीं हूं इसलिए प्रार्थना करने वाले को जब मिलता है कुछ तो वो कहता है कि तेरी कृपा से मिला मेरी योग्यता से नहीं इसलिए प्रार्थना करने वालों ने प्रभु प्रसाद शब्द खोजा है वो कहते हैं जो मिलता है वो प्रभु प्रसाद है डिवाइन ग्रेस हम कहां पात्र थे हमसे ज्यादा अपात्र तो खोजना मुश्किल था फिर भी मैं कहता हूं कि मिलता है आपकी पात्रता से आपकी अपात्रता से नहीं मिलता लेकिन अपनी अपात्रता का बोधी प्रार्थना की पात्रता है अपनी अपात्रता का बोधी प्रार्थना की पात्रता है अपने ना कुछ होने का बोधी प्रार्थना का दावा है दावा न करना ही प्रार्थना का रहस्य प्रार्थना भेजती है ना आए तो हम कहेंगे हम इस योग कहां थे कि आए आ जाए तो हम कहेंगे उसकी कृपा है यद्यपि उसकी कृपा से नहीं मिलता क्योंकि उसकी कृपा सब पर बराबर है अगर उसकी कृपा से मिलता हो तो उसका मतलब यह हुआ कि वहां भी भाई भतीजा बात कुछ चलता होगा क्योंकि एक आदमी ने घंटे बजा के मंदिर में प्रार्थना कर ली और कहा कि भगवान तू पति पावन कि तू महान जैसे कोई राजा के दरबार में कुछ कह देता हो दरबारी लोग होते हैं ना और राजा प्रसन्न हो जाता हो ऐसे ही लोग प्रार्थना किए चले जाते हैं कि शायद परमात्मा प्रसन्न हो जाए इसलिए हमने सब प्रार्थनाएं राजाओं के दरबारों में बोले गए वचनों के आधार पर निर्मित किए दरबारी दरबारी भी कहीं कोई प्रार्थना हो सकती खुशामदेह खुशामत को संस्कृत में कहते हैं स्तुति खुशामत है नहीं परमात्मा महान है ये नहीं कहना है ये तो खुशामत हो जाएगी मैं कुछ नहीं हूं इतना निवेदन काफी है तू महान है ये नहीं क्योंकि मैं कितना ही महान कहूं मुझ छुद्र से तेरे महानता की घोषणा भी कैसे हो सकेगी और मेरे द्वारा बताई गई तेरी महानता कितनी महानता होगी और मैं कितना तुझे नाप पाऊंगा कितनी तेरी महानता का हिसाब लगा पाऊंगा नहीं तेरे तेरे महानता के लिए मेरे पास कोई मापदंड नहीं हो सकता मैं अपनी क्षुद्रता को ही माप लू उतना काफी है इतना ही मैं कह पाऊं प्रार्थना के क्षण में कि मैं कुछ भी नहीं हूं काफी उसकी कृपा से नहीं मिलता कुछ ये मैं आपसे कह दूं यद्य जब भी किसी को मिलता है तो वो जानता है उसकी कृपा से मिला है जब भी किसी को मिला है तो उसने घोषणा की है हृदय पूर्वक नाच के गांव गांव खबर कर दी है लोगों को कि उसकी कृपा से मिला है उसका प्रसाद यद्यपि उसकी कृपा से किसी को कुछ नहीं मिलता है क्योंकि कृपा तो वही कर सकता है जो अकृपात ही कर सकता हो उसकी कृपा तो शाश्वत है उसकी कृपा तो गरस ही रही है बुद्ध कहते थे बरस रहा है अमृत लेकिन कुछ हैं जो अपने घड़ों को उल्टा रखे बैठे जिस दिन घड़ा सीधा होगा उस दिन अमृत बरसने लगा ऐसा नहीं अमृत तो उस दिन भी बरस रहा था जिस दिन आप घड़ा उल्टा किए थे वहां भी बरस रहा था जहां कोई घड़ा न था कोई आप पर विशेष कृपा नहीं हो जाएगी जब आप अपना मटकी सीधी करेंगे तो कोई अमृत आप पर बरसने आ जाएगा कि चलो इसकी मटकी सीधी बरस जाए अमृत तो बरस ही रहा है परमात्मा की कृपा उसका स्वभाव है अस्तित्व का अमृत उसका स्वभाव है वो बरस ही रहा है वो सतत बरस रहा है हमारी मटकी उल्टी हम रख के बैठे अहंकार मटकी को उल्टा रख के बैठता और भरने की कोशिश करता है मटकी को सीधे रखने का मतलब है मैं ना कुछ हूं इसकी घोषणा जब मटकी सीधी होती है तो उसके भीतर का खालीपन ही तो प्रकट होता है और क्या प्रकट होता है जब मटकी उल्टी होती है तो खालीपन छिपा होता है और क्या होता है उल्टी मटकी अपने भरे होने का भ्रम पैदा कर लेती क्योंकि खालीपन दिखाई नहीं पड़ता एम्प्टीनेस दबी होती इसलिए तो हम मटकी को उल्टा रखे रहते सीधी हो के मटकी को पता चलता है कि मैं तो सिवाय खालीपन के और कुछ भी नहीं सिर्फ एक जगह हूं जिसमें कुछ भर सकता है भरा हुआ मुझमें कुछ भी नहीं जिसने जाना कि मैं ना कुछ हूं उसकी मटकी हो गई सीधी जिसने अपनी मटकी की सीधी गया प्रार्थना में कृपा बरस रही है वो भर जाएगी जब भरेगी तब वो कहेगा कि उसकी कृपा आप मटकी सीधी ना करते तो उसकी कृपा हो नहीं सकती थी आपकी ही कृपा है कि आपने मटकी सीधी रखी अपने पे कृपा करना प्रार्थना है अपने पे करुणा करना प्रार्थना है अपने पे क्रूर होना अहंकार है अपने साथ जाति करना अहंकार है अपने साथ हिंसा करना अहंकार है इतना ही सुबह के लिए फिर हम सांझ अब हम चले कृपा करें मटकी सीधी मटकी सीधी रखें